नमस्कार मैं हूँ प्रकाश आमते आपको एक संदेश सुनाना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी है खुशियों की खान बेटी है तो दुनिया है बेटी नहीं तो दुनिया नहीं आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो विशेष इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष संजय टंडन जी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ से तो उनसे काफ़ी अच्छी बातें होगी और बहुत समय से काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि उनके द्वारा उनकी, उनकी बातें हम लोग सुनेंगे तो आज के इस विशेष एपिसोड में संजय टंडन जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद श्रोतागण मैं संजय टंडन चंडीगढ़ से आज पहली बार माउंट आबू में पहुंचा हूं और यहां पर आकर मुझे सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी है कि एक बहुत पॉजिटिविटी का एहसास हुआ ऐसा लग रहा है कि जैसे वातावरण के अंदर ही एक पॉजिटिविटी है और हमारे दोस्त राधे श्याम जी हमें चंडीगढ़ से लेकर आए और इन्होंने हमारी कल के दिन की यहाँ पे टॉक भी रखी हुई है और सबसे बात करने का भी मौका मिलेगा मैं व्यवसाय से अकाउंटेंट हूँ कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और अपने प्रैक्टिस भी करता हूं, कॉल सेंटर भी चलाता हूं और साथ साथ हमारा स्टॉक ब्रोकरेज कमोडिटी ब्रोकरेज का भी काम है हम्म हम्म लेकिन लगभग पिछले आठ बरस से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते चंडीगढ़ में काम कर रहा हूं। ये काम करते हुए मैंने एहसास किया कि जो जन सेवा का काम है वो ही एक सबसे बड़ी सेवा है कि जो जिसको कहा जाता है जनसेवा ही नारायण सेवा है इसी तरीके से आप किसी व्यक्ति विशेष के को छोड़ के आप जब जनता में आप काम करते हैं तो आपका डायरेक्ट संबंध जो है आप एक तरह से उनके लिए प्रभु के तौर के ऊपर उनके पास सहायता लेके जाते हैं मैंने ये चीज़ें अपने माता पिता से सीखी मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे और दो साल पहले वो ऐसे ही ग्लोबल समििट में वो यहाँ पे मुख्य मेहमान के तौर पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर मुझे कहा उसके बाद के बेटा यहाँ ज़रूर जा के आना बहुत अच्छी जगह है और बड़ा अच्छा एहसास हुआ और आज से लगभग डेढ़ महीना पहले उनका देहांत हुआ और मेरे को ऐसा महसूस हुआ जब मुझे यहाँ से निमंत्रण मिला कि जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को एक आशीर्वाद देकर कहा हो कि आप भी तुरंत वहाँ पर जा आओ और आज उस दृष्टि से मैं माउंट आबू में पहुँचा हूँ और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सारी जो आपके जो प्रजापिता जो यहाँ के सोसाइटी और यहाँ के लोग जो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ अरेंजमेंट किया जहाँ उन्होंने हमको ठहराया और अभी शाम का मैं प्रोग्राम भी अटेंड करके आया हूं बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं जी जी जी संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में अपने परिवार के बारे में और आप एज ए चार्ट अकाउंटेंट होने के साथ साथ इस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं पिछले आठ सालों से और आपको इस फील्ड में काम करते हुए एक अच्छा अनुभव हो रहा है और मुझे भी बड़ा खुशी हुआ कि जिस तरह से आप सेवा कार्य करके सेवा कार्य समझ के इन चीज़ों को कर रहे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है ऐसे भाव लेकर जब हम लोग काम करते हैं तो सही रूप में हम जन कल्याण का जो कार्य है वो कर पाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे कि हमारी युवा साथी हैं आज के समय में कई बार होता है कि उनके पास कुछ कन्फ्यूज़न होता है करियर चूज करने में तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से वो अपने करियर को चूज़ करे या किस फील्ड में आगे बढ़े अभी के समय को देखते हुए तो उनका लाइफ बन सके देखिए करियर चूज़ करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसमें कि आदमी का अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है आज हम इस चीज़ की तरफ ध्यान देने लग पड़े हैं कि ये कैरियर अच्छा है इसलिए इसलिए बच्चों को उस तरफ लगा दो ये आज से कोई 10-15 साल पहले होता था कि बच्चे का कान पकड़ के उसको उस तरफ चला दिया <laughs> लेकिन आज ऐसा माहौल है कि आपके पास के जो वो वो कहते हैं कि ए, अगर मैं अपनी हैबिट को अगर मैं अपने इंटरेस्ट को अगर मैं अपने व्यवसाय में परिवर्तित कर सकूं, तो मैं शायद दुनिया का सबसे जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगा क्योंकि जो आपकी हैबिट होती है जो आपके इंटरेस्ट होते हैं अगर उसी के साथ मिलता जुलता आप कार्य करते हैं अब किसी का आदमी का ध्यान उसका म्यूजिक में है लेकिन उसका फादर उसको डॉक्टर बना देगा तो वो तो ऑपरेशन करते हुए भी वो म्यूजिक ही बजाएगा और अगर उसका आप उल्टा करके देखें तो उल्टे में भी अगर जिसका ध्यान डॉक्टरी में है और उसको को आप संगीतकार बन जाओ तो वो भी वो भी पेशेंट को संगीत ही सुनाएगा <laughs> तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बच्चे का इंटरेस्ट देख के बच्चे को किस तरफ जाने की उसकी लालसा है उसका इंटरेस्ट किस तरफ है फिर उस तरफ बढ़ने के और आजकल क्या हो गया कि अनऑर्थोडॉक्स <laughs> तरीके आ गए हैं आज बच्चों को ये नहीं हो गया कि आपने ग्रेजुएशन कर ली हमारे समय पर होता था अरे भाई बी नहीं किया तो शायद अनपढ़ कहलाओगे आज आप देखिए कि कोई दसवीं पास भी बारहवीं पास व्यक्ति भी वो किसी ऐसे आर्ट कल्चर स्टेज या किसी कंप्यूटर्स में या कहीं पे वो ऐसा आगे निकल गया कि सारी दुनिया आज उसको पीछे पीछे ढूंढ रही है कि ये व्यक्ति ने ये चीज़ कैसे ईजाद कर ली कोई वो किसी व्यक्ति ने कोई उतनी कोई पढ़ाई उस हिसाब से नहीं करी थी नहीं। नहीं। तो इसलिए इंटरेस्ट देख उनको व्यवसाय चूज करना चाहिए और उसके लिए एक जो वोकेशनल वो टेस्ट लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है उसका टेस्ट लेने के उपरांत वो बताते हैं कि आपको इस लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा <laughs> रहे। जी संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जहाँ पर इंटरेस्ट है उसी फील्ड में काम करना है और पहले जैसी चीज़ें नहीं रही आपके अंदर जो क्वालिटी है स्किल को समझने की भी ज़रूरत है और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और उसके बाद आप अपने स्किल को समझकर अपने करियर को चूज कर सकते हैं और अच्छा अपना जीवन बना सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूँगा कि संजय जी आपने अपने इंट्रोडक्शन में पिताश्री को याद किया है तो उनके लिए अगर कोई गाना आज के इस शो में आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो कौन सा गीत आपको याद आ रहा है उनका एक फेवरेट गाना था जो वो हमेशा सुनना पसंद करते थे जी सफ़र पिक्चर का गाना था जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं अगर आप ये प्ले कर दें तो मुझे लगता है कि शायद जी जी जी जी मैं चाहूँगा कि एक लाइन इसका गुनगुनाएं आप मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि वो जो डॉक्टर संगीतकार जो है वो बन नहीं सकता तो मेरा भी हालत कुछ ऐसी है तो आपके कहीं कही श्रोतागन भागना जिन्हें ये ये मधुबन रेडियो ने ये कैसा राग लगा दिया है अब देख लिए रिस्क आपका है मेरे को गाने में दिक्कत नहीं है लेकिन आप आप अपना मैं कि आप गाइए <laughs> एक लाइन जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझ नहीं कोई जान है ये कैसी डगर समझे हैं हम मगर कोई समझ नहीं कोई जान जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझान नहीं कोई जान पर कोई समझान नहीं कोई जाना नहीं है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझान नहीं कोई जान हसी Oh, jeez. है ये सा सफल कोई सम परली वाले झुमके पिजिया लल कमर मटका ए तिल खो गिर जाय काहे मारे रे ताना क्यों बनता है सयाना न मैं तेरी गुजरिया न तू मेरा दीवाना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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और ये संजय जी के पिताश्री को बहुत अच्छा लगता था इसीलिए हमने उनको खास डेडिकेट किया है वो जहाँ भी हैं खुश रहें मस्त रहें और अच्छा रहें ऐसी हम दुआ करते हैं और जैसे कि गीत में बहुत बड़ा मैसेज है ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं तो हमें अपने ज़िंदगी में शायद ये चीज़ें कभी कभी सुनकर भी ऐसा लगता है कि सच में जिंदगी को समझना कितना मुश्किल भी है लेकिन जब सही मायने में अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम दे अपने लिए और मुझे लगता है कि अपने लिए अगर हम टाइम देना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी को अच्छी तरह से समझ भी लेंगे सबसे बड़ी पहेली वो है ज़िंदगी को समझ गया वो तो पार कर जाएगा पर आधे तो इसी जो रास्ते में डूब जाते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते हैं तो ये पहेली और इसकी गुत्थी को सॉल्व करने वाला व्यक्ति ही वो भवसागर को पार कर सकता है जी जी। उसमें क्या होता है कि हमारा जो जो मन है मन की जो चंचलता है वो चंचलता को हम कंट्रोल नहीं कर पाते और जब वो कंट्रोल नहीं होती तो वो आपको नचाती है लेफ्ट राइट आगे पीछे वो वो करती है हुँ, हुँ, हुँ। हम सोचते कुछ हैं हम बोलते कुछ हैं करते और करते कुछ हैं। <laughs> आप हाट है आप देखिए कि इसमें आपका हार्ट है हार्ट से हेड वो डिफरेंट करता है हेड से हैंड जो है वो डिफरेंट वो है। करता है <laughs> तो एक वो कहा जाता है कि हार्मनी इन योर हार्ट विथ योर हैड एंड थ्रू योर हैंड ये ये जो चार एच है अगर आप इसको इसी में हारमोनी के साथ अगर आप इन तीनों को यूज कर सकें तो मुझे लगता है कि तब ही आप जीवन की उस पहेली को जिसका आप पूछ रहे हैं अब उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे सही बात। वरना क्या होगा कि वो आदमी इन्हीं चीजों में जो है हम लोग क्या सोचते हैं कि आदमी की जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो तीन तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक वो पर्सनैलिटी है कि जो आदमी सोचता है कि मैं हूं दूसरी पर्सनैलिटी है जो देखने वाला सोचता है कि ये, ये कैसा है।, है और तीसरी पर्सनैलिटी है जो वो एक्चुअल में है <laughs> और अगर किसी व्यक्ति की ये तीनों पर्सनैलिटी सेम हो जाए तो मुझे लगता है कि उसने इस पहेली को सुलझा लिया <laughs> जी संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं जीवन के रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे और जैसे फोर एच का जो फार्मूला आपने बताया है हारमोनी हार्ट हेड और हैंड इन तीनों का समन्वय जब बन जाएगा तो जीवन जीने का एक आनंद ही अच्छा आएगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम अपने जीवन में काफ़ी लोगों से मिलते हैं इंस्परेशन मिलता है कुछ अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं तो आपके जीवन के सफ़र में उन लोगों के बारे में बताइए जिनसे आप प्रभावित हुए हैं देखिए हम लोग बचपन से ही हमारे पिताजी का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत रहा उन्होंने जो छः बार वो अमृतसर से एम एल रहे चार बार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के और फिर अंत में वो चार साल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पे रहे और उन्होंने जो जो कई तरह के उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि संघर्षमय जीवन में से निकले और लगभग शायद पाँच बरस पूरे जीवन में से उन्होंने जेलों में बिताए होंगे चाहे वो जो इमरजेंसी का समय चाहे वो वो हिंदी एजिटेशन का समय जब पंजाब की डिवीजन का समय तो उस समय एक संघर्षमय जीवन के साथ और हमने उनको देखते हुए एक एक ऐसे माहौल से हम लोग पैदा हुए कि संघर्ष में से काम करके आगे कैसे निकलना हुँ, हुँ, हुँ. दूसरा मेरे जीवन में राष्ट्रीय स्वयं संघ जिसके जो मैं उसके शाखा का मैं जो मुख्य शिक्षक के तौर के ऊपर मैं कार्य करता रहा अभिमन्यु शाखा का अमृतसर में वहाँ से मैंने सीखा कि अपने गुरु की तरफ गुरु की तरफ पूजा का भाव गुरु के तरफ समर्पण का भाव गुरु से सीखने का भाव देशभक्ति का भाव और इकट्ठे मिलके काम करने का भाव जो एकाग्रता जो है और समग्रता जिसके अंदर इकट्ठे होके हम काम कर सकें तो उस चीज़ का भाव मैंने जो राष्ट्रीय स्वयं संघ से सीखा उसके साथ ही साथ बचपन से जो शिवाजी की जो कहानियाँ पढ़ते थे तो शिवाजी और महाराणा प्रताप जो इनकी कहानियों से मैं बचपन में बहुत प्रभावित हुआ और पिताजी हमेशा हमें उनकी किताबें ला के देते थे तो उससे भी एक देशभक्ति का भाव चंद्रशेखर आज़ाद की वो मैंने पूरा उनका पढ़ा लिटरेचर मैंने जो भगत सिंह जी का पढ़ा तो एक मन के अंदर एक ऐसा भाव आता है कि हम भी अपने जीवन में देश के लिए कुछ कर सकें अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर सकें अपने समाज के लिए कुछ कर सकें तो उस भाव के साथ जब हम काम करते हैं तो वो काम जो है काम में भी जो बढ़त होती है और प्रभु का भी उसमें आशीर्वाद मिलता आशीवाद है ऐसा मैं महसूस करता हूं आगे चलते हुए फिर जो वाजपेयी जी हमारे घर उनका आना होता था पिताजी के साथ उन्होंने जो उनके साथी रहे हैं और उनको गाइड करते रहे हैं तो अटल जी के जीवन से उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला उनकी एक कविता की चार लाइनें मैं अपने श्रोतागणों को सुनाना चाहूँगा अभी थोड़े दिन पहले हमने उनको खो दिया लेकिन बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा हम पढ़ाव को समझे मंजिल हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल वर्तमान के माया जाल में वर्तमान के माया जाल में आने वाला कल न भुलाए आओ फिर से दीप जलाएं क्या बात क्या बात तो so, उनके ऐसे शब्द के एक चार लाइनों के अंदर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया गागर में सागर भर दिया तो लगता है कि ऐसी चीज़ों ने हमें बहुत एक तरह से शक्ति दी है और जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है वो तो जैसे ऊर्जा के एक स्रोत होते हैं एक भंडार होते हैं और वो अंधेरे में भी दीप जलाना जो है कि कहीं बहुत नेगेटिविटी भी हो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी का संचार करना है तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से हमने ये सब ने सीखा है मैं कहूँगा कि हर श्रोता जो इस चीज़ को सुन रहा है वो अपने अपने उस एरिया के लोगों को ढूंढे जिनसे उनको प्रेरणा मिलती है प्रेरणा पाना उनका धर्म है प्रेरणा के स्रोत को ढूँढना उनके लिए लाजमी है और जब उनको स्रोत मिलेगा वो अपना तो हर कोई आगे बढ़ सकेगा जब हर कोई आगे बढ़ेगा जब सवा सौ करोड़ जो हैं देशवासी एक कदम भी उठाएंगे तो देश जो है वो सवा सौ करोड़ कदम आगे बढ़ेगा इस भावना के साथ सब लोग काम कर सकें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिल रहा होगा आपके शब्दों से और जाते जाते मैं कहूँगा कि अब जो सबमीट आपने इस कॉन्फ्रेंस को आप आए हैं जिसमें हम लोग खास साइंस स्पिरिचुअलिटी और एनवायरमेंट पर बातें कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद या देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किस तरह का मैसेज हम लोग कोट करना चाहते हैं मुझे लगता है कि जो ऐसे कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें आदमी को एक अपने आप में मंथन करने का समय मिलता है आप घर बैठ के टी देखते हो तो चारों तरफ एक एटमॉसफियर जो होता है वो घर का होता है नहीं, नहीं, नहीं। बीच में से जो माँ बाप आवाज़ दे रहे हैं या बच्चे बुला रहे हैं कभी फ़ोन बज गया है तो उसमें आपकी एकाग्रता जो है वो नहीं रहती है जब आप तीन दिन के लिए ऐसे कार्यक्रम में आप आते हैं आप मन से सब अपने संसार से कट ऑफ जब होके आते हैं तो आज ही के सेशन में वो हमारे जो दीदी थे उन्होंने सारी वो लाइट्स बंद करके एकदम से रेड वो लाइट्स को ऑन करके जब उन्होंने आंखें बंद करके जब हमें अपने अंदर देखने का जो मौका दिया तो वाकई ऐसा लगा कि इकट्ठा बैठने से भी शायद वो भगवान का प्रकाश जो है वो भी सब पे जल्दी मिल जाता है <laughs> शायद अकेले बैठ के वो शायद उतना ना मिलता हो और मुझे ऐसा जो आभास हुआ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बार बार लगातार होती रहें और लोगों के अंदर एक अच्छा ऐसा संचार जो है उनके जीवन में और भी हर्ष और उल्लास ला सके इसके लिए हम सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए जी जी अब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच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 बंदे तू रोया था जग हसता था आया तू जग में जब बंदे तू रोया था जग हंसता था जब तू जाए ये जग रोए कुछ काम तू ऐसे करता जा आया तू जग में जब बंदे तू रोया था जग हंसता था पति माया तेरे साथ न पग ले जाएगी ये कंचन सी काया भी मिट्टी मिल जाएगी तेरे बाद ज़माना याद करे इतिहास तू ऐसा सखता जा आया तू जग में जब बंदे तू रोया था जग हसता था है मर कई भी अमर हो जाता है औरों के जो आंसू पीता है औरों के जख्मों को पगले मर हम बन के तू भर ता जा जब तू जाए जग रोए कुछ काम तू ऐसे करता जा कोई हसता है कोई रोता है कोई खोता है कोई पाता है जो आता है वो जाता है यश अप यश बस रह जाता है चुन ले तू राहों के कांटे खुशियों के फूल बिखराता जा आया तू जग में जब बंदे तू रोया था जग हंसता था औरों की खुशियों की खातिर जो खुद को भी बर्बाद करे इंसान नहीं है फरिश्ता है वो जो औरों का घर आबाद करे अपनों के लिए सब जीते हैं तू तूरों की खाते मरता जा जब तू जाए ये जग रोए कुछ काम तू ऐसे करता जा आया तू जग में जब वंदे तू रोया था जग हंसता था, था जब तू जाए ये जग रोए कुछ काम तू ऐसे करता जा आया तू जग में जब वंदे